अब ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य सर्वत्र व्याप्त बुद्धि और धन के देने वाले जगत के स्वामी मुझ परमात्मा को भजते हैं वे सब सुखों को भजते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे चतुर पंडित पूर्ण विद्यावान शिल्पी जन उत्तम वस्तुओं को रचते हैं वैसे ही मुझसे विचित्र उत्तम जगत रचा गया धारण किया जाता है और जैसे मैंने रचा वैसे अन्य जीव का सामर्थ्य रचने की नहीं है किंतु मेरे किए हुए कार्य से कुछ ग्रहण करके अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार रचते हैं यह जानना चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों मेरे बिना इस संसार का धारण करने वाला अन्य कोई भी नहीं है और जैसा तीन अर्थात सत्वादि गुणमय कारण है वैसे ही इस कार्य को देखो भावार्थ हे मनुष्यों जो जन सब वस्तुओं में प्राप्त होने वाले सबके अंतर्यामी और सर्व शक्तिमान मुझ परमात्मा की संग्राम में प्रार्थना करते हैं उन्ही का मैं विजय कराता हूँ और जो धर्म से युद्ध करते हैं उन्हीं का मैं सहायक होता हूं भावार्थ हे मनुष्यों जो पदार्थ प्रत्यक्ष और जो नहीं प्रत्यक्ष हैं वे सब मुझसे ही बनाए गए मेरे में अनंत बल है मुझको प्राप्त होकर संपूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं और मेरे ही भय से सब लोगों के सहचारी जीव डरते हैं अब ईशरोपासना विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे परमेश्वर जिससे आपने हम पर कृपा करके हम लोगों के कल्याण के लिए वेदों का उपदेश किया जिससे हम लोगों के दोष नाश किए गए और वर्षा के द्वारा पालन किया जाता है उस ही का हम लोग उपासना करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने सबके रक्षण के लिए ऋतु आदि पदार्थ रचे उसकी उपासना करके दुख से जीतने योग्य दुख को जीतो भावार्थ हे मनुष्यों जिसकी कृपा से संपूर्ण पृथ्वी धान्य से युक्त हुई और सूर्य प्रकट हुआ उसकी निरंतर उपासना करो अब विद्व दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों हम लोगों में वैसी संपूर्ण शास्त्रों में कहे पदार्थ विषयक वाणी को स्थिर करो जिससे हम लोग सदा ही आनंदित होवें इस सुक्त में राजा ईश्वर ईश्रों पाँसना और विद्वानों के गुणों का व़ण होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुुक्त के अर्थ के साथ संंगति है यह जानना चाहिए यह 42 समा सुुक्त और 18मा वर्ग समाप्त हुआ। अब साथ रिचा वाले 31ली समय सुुक्त का आरम्भ है। इसमें अध्याप को प्रदेशक विषय के प्रश्नोतर विषय को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों, कौन इस संसार में यज्ञ कौन यज्ञ के करने वाले कौन विद्वान कौन विद्यायुक्त स्त्री तथा कौन सेवने और सुनने योग्य है यह पूछा है उत्तर आगे है भावार्थ हे विद्वानों हम लोग किस सुखकारक निरंतर आने वाले उत्तम प्रकार कल्याण कारक पदार्थ तथा अग्नि और जल के द्वारा चलने वाले वाहन को उत्तम प्रकार जाने इस प्रकार दो मंत्रों में कहे हुए प्रश्नों के ये उत्तर हैं जो जैसे प्रातर वेला उषा सूर्य को वैसे अध्यापक से सुनता वायु के सदृश्य विद्या का सेवन करता है और पतिव्रता स्त्री के सदृश्य विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा के योग्य पति का स्वीकार करती है जो परोपकारी है वह सुख करने वाला बिजली अतिव आने वाली परमेश्वर अत्यंत कल्याण करने वाला विद्वानों के मध्य में विद्वान जल अग्नि कला कौशल से चलाया गया विमान आदियान प्रशंसा करने योग्य होता है ऐसा जानो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो बिजली के सदृश सामर्थ्य को बढ़ाते हैं वे बुद्धिमान होकर अतुल लक्ष्मी को संसार में प्राप्त होते हैं भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक जनों तभी आप दोनों की श्रेष्ठ उपमा होती है कि जब हम लोगों को विद्यावान करो और दुष्ट दोषों को दूर पहुंचाओ भावार्थ हे मनुष्यों जो आप लोगों को विद्वान करें उनकी निरंतर सेवा करो भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक जनों आप जैसे उत्तम रस युक्त जल से वृक्षों और क्षेत्र आदि को उत्तम प्रकार सिंचन कर और बढ़ा के इनसे फलों को प्राप्त होते हैं वैसे ही सब मनुष्यों को पढ़ा उपदेश दे और बुद्ध से बढ़ाकर सुख रूपी फल युक्त होवो भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक जनों आप लोग इस संसार में जो बुद्ध आप लोगों को प्राप्त होवे उसकी सबके लिए दियो और जैसी अपने हित के लिए इच्छा करते हो वैसी सबके लिए करो इस सुक्त में अध्यापक और उपदेशक पढ़ने और उपदेश सुनने वाले के गुण वर्णन होने से सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 43वां सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 44वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र से अध्यापक और उपदेशक विषय में शिल्प विद्या विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस अग्नि और जल से शिल्प विद्या ही साधन जिसका ऐसा रथ आदि उत्पन्न किया जाता है वही अपनी आत्मा के तुल्य सबको प्रसन्न करता है भावार्थ जो विद्वान जन बुद्धि को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिए देते हैं वे संपूर्ण दिशाओं में पूजने अर्थात सत्कार करने योग्य होते हैं भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक जनों जो आप दोनों का सत्कार करें उनको उत्तम प्रकार शिक्षित और सभ्य अर्थात सभा के योग्य करो और जिनसे विद्या का ग्रहण कराओ उनका निरंतर सत्कार भी करो भावार्थ हे मनुष्यों जो शिल्प विद्या के प्रचार करने वाले हों वे ही संसार के सुख करने वाले होवें अब राजा और अमात्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है सब प्रजा और राजजन राजा और राजा के पुरुषों के संग की सदा ही इच्छा करें और सदैव सुख और दुख को भोगें भावार्थ हे राजन और मुख्यमंत्री जनों आप दोनों सूर्य और चंद्रमा के सदृश हम लोगों में वरदाव कीजिए और बहुत लक्ष्मी को स्थापित कीजिए जिससे हम लोग धन से युक्त होवें अब सज्जन गुण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए सदा इस संसार में यथार्थ वक्ता पुरुषों की बुद्ध की इच्छा करें और सत्य की कामना करें जिन से संपूर्ण इक्छा पूर्ण होवे इस सुक्त में अध्यापक उपदेशक राजा अमात्य और सज्जन के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 44वां सुक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 45वें सुक्त का प्रारंभ है इसमें सूर्य विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो प्रकाशमान सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में विराजित है और इसके चारों ओर बहुत भूगोल संबंध युक्त हैं तथा पृथ्वी और चंद्र लोक एक साथ घूमते हैं और जिसके प्रभाव से दृष्टियां होती हैं इस संपूर्ण को जानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों ये सब लोक सूर्य के सब ओर घूमते हैं और जैसे सूर्य की किरणें भूगोल के आधे भाग में स्थित अंधकार को निवारण करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं वैसे ही विद्वान जन विद्या के दान से अविद्या को निवारण करके विद्या को उत्पन्न करें भावार्थ हे सेना के ईश और योद्धा जनों तुम सेनास्थ वीरों के साथ ऐसे भोजन करो और वाहनों को रचो जिनसे बल की वृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जैसे वायु और बिजली वर्षा करके सबको सुखी करते हैं वैसे प्रजा को सुखी करो भावार्थ हे राजपुरुषों आप लोग वाहनों की कलाओं में अग्नि जलाद के संप्रयोग से शीघ्र जा आकर ऐश्वर्य की इच्छा करें तो क्या रत्न को प्राप्त न होवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग शिल्पी विद्वानों के संग से अग्नि आदि और सोमलता आदि पदार्थों को जान के और अच्छे प्रकार प्रयोग करके अधिष्ट कार्यों को सिद्ध करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो आप लोग किरणों और सूर्य के सदृश वाहनों में अग्नि से जल को विस्तारो तो जल स्थल और आकाश मार्गों को सुख से जाओ भावार्थ हे मनुष्यों विद्वान हम लोग आप लोगों को जिन शिल्प विद्याओं का ग्रहण करावें उन विद्याओं से आप लोग विमान आदि वाहनों को रच शीघ्र गमन और आगमन को करके बहुत भोगों को प्राप्त होओ इस सुक्त में सूर्य और अश्व के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 45वां सुक्त और 21वां वर्ग और चौथा अनुवाद समाप्त हुआ